अध्याय 23 धर्म गुरुओं को भयंकर दंड की चेतावनी तब गुरु यीशु ने भीड़ और अपने शिष्यों से कहा धर्म गुरुओं और फरीसी धार्मिक पंथ के सदस्यों को तुम्हें यह बताने का अधिकार है कि मोशे के नियम और शिक्षा का क्या अर्थ है इसलिए वे तुमसे जो कुछ मोशे के नियम और शिक्षा के अनुसार कहें वह करना और मानना परंतु उन जैसे काम ना करना क्योंकि वे नियमों की शिक्षा तो देते हैं पर स्वयं उनका पालन नहीं करते वे कठिन नियमों का बोझ लोगों पर डालते हैं पर वे बोझ को उठाने में अपनी एक उंगली से भी मदद नहीं करते वे जो कुछ भी करते हैं केवल दिखावे के लिए करते हैं यहां तक कि वे अपने माथे और बाहों पर परमात्मा ग्रंथ के पदों को बांधने का एक बड़ा धार्मिक ढोंग करते हैं वे अपने कपड़ों में लंबी लंबी धागे की झालर लगाकर भी पहनते हैं ताकि लोग उनकी ओर आकर्षित हों। दावतों में सम्मानित स्थान और यहूदी सत्संग भवनों में प्रमुख आसन उन्हें बहुत पसंद है और सार्वजनिक जगहों पर लोगों का झुककर प्रणाम लेना और गुरु जी कहलाना अच्छा लगता है पर तुम गुरु ना कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई और बहन हो पृथ्वी पर किसी को अपना आत्मिक पिता ना कहना क्योंकि तुम्हारे पिता केवल पिता परमात्मा है तुम मालिक ना कहलाना क्योंकि तुम्हारा मालिक केवल मुक्तिदाता है तुम में से जिसके पास सबसे बड़ा पद है उसे सबकी सेवा करनी चाहिए जो अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है परमात्मा उसे और भी बड़ा करेंगे धर्म गुरुओं और फरीसियों तुम ढोंगी हो और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा तुम दूसरे लोगों को परमात्मा के परम स्वर्ग के साम्राज्य के द्वार में जाने से रोक देते हो और तुम स्वयं भी उसमें नहीं जाते हो धर्म गुरुओं और फरीसियों तुम ढोंगी हो और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम एक मनुष्य को अपने धर्म में लाने के लिए लंबी लंबी यात्राएं करते हो परंतु जब वह आ जाता है तो तुम उसे नरक में अपने से भी ज्यादा दंड पाने के लिए तैयार कर देते हो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें तो दूसरों को रास्ता दिखाना चाहिए था पर स्वयं तुम्हें ही रास्ते का पता नहीं एक तरफ तो तुम सिखाते हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि कोई मंदिर की कसम खाता है लेकिन दूसरी तरफ तुम कहते हो मंदिर के सोने की कसम खाने से फर्क पड़ता है अरे अकल के अंधो बड़ा क्या है सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है तुम ये भी सिखाते हो कि यदि कोई व्यक्ति वेदी की कसम खाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यदि कोई वेदी पर रखी भेंट की कसम खाता है तो इससे फर्क पड़ता है अकल के अंधों क्या बड़ा है भेंट या वह वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है जो वेदी की कसम लेता है वह वेदी की और जो कुछ उस पर है उसकी कसम लेता है और जो मंदिर की कसम लेता है वह मंदिर की और परमात्मा की जो उसमें रहते हैं कसम लेता है और जो परम स्वर्ग की कसम लेता है वह परमात्मा के सिंहासन की और जो उस पर विराजमान परमात्मा की कसम लेता है धर्म गुरुओं और फरीसियों तुम ढोंगी हो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा तुम परमात्मा को भेंट चढ़ाने के लिए पुदीने सौंफ और जीरे जैसी छोटी चीजों का दसमांश दान में तो देते हो परंतु तुमने मोशे के नियम और शिक्षा की जरूरी बातें जैसे न्याय दया और आस्था को मानना भुला दिया है तुम्हें दोनों बातों पर ध्यान देना चाहिए था तुम्हें दूसरों को रास्ता दिखाना चाहिए था पर तुम्हें स्वयं रास्ता पता नहीं तुम अशुद्ध छोटी मक्खी को तो छानकर अपने प्याले से निकाल देते हो परंतु अशुद्ध बड़े ऊंट को निगल जाते हो धर्म गुरुओं और फरीसियों तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा ढोंगियों तुम उन कटोरों और थालियों की तरह हो जो बाहर से तो मांजे जाते हैं लेकिन अंदर से गंदे रह जाते हैं तुम बाहर से तो साफ दिखते हो लेकिन तुम्हारे दिल में लालच और स्वार्थ की गंदगी भरी हुई है अक्ल के अंधे फरीसियों कटोरे को पहले अच्छी तरह अंदर से साफ करो बाद में बाहर से धर्म गुरुओं और फरीसियों तुम ढूंघी हो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा तुम चूने से पुती हुई शव रखने वाली गुफा के समान हो जो बाहर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु अंदर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की गंदगी से भरी रहती है इसी प्रकार तुम भी बाहर से लोगों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु तुम्हारे मन में ढोंग और अधर्म भरा है धर्म गुरुओं और फरीसियों तुम ढोंगी हो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा तुम परमात्मा के प्रवक्ताओं की कब्रों की देखभाल करते हो और धर्मी भक्तों की समाधियों पर माला चढ़ाते हो और कहते हो यदि हम अपने पूर्वजों के समय में होते तो परमात्मा के प्रवक्ताओं की हत्या में भागीदार ना हुए होते इस प्रकार तुम स्वयं अपना भेद खोलकर बताते हो कि तुम परमात्मा के प्रवक्ताओं के हथियारों की संतान हो तुम अपने पूर्वजों के पाप का घड़ा भरते जाओ अरे जहरीले सांपों और सांपों के बच्चों तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे सुनो मैं तुम्हारे पास परमात्मा के प्रवक्ताओं ज्ञानियों और धर्म गुरुओं को भेजूंगा उनमें से कुछ को तुम मार डालोगे कुछ को कीलो से क्रूस पर ठोक दोगे और कुछ को अपने सत्संग भवनों में कोड़े मारोगे और नगर नगर उनको ढूंढ कर सताओगे इसलिए तुम्हें हर बेगुनाह व्यक्ति की हत्या के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसकी शुरुआत बेगुनाह हाबिल से होती है इसमें बराखिया का बेटा जकरिया भी शामिल है जिसकी तुम लोगों ने अपने मंदिर और वेदी के बीच में हत्या कर दी थी मैं वादा करता हूं कि तुम लोग आज जो कर रहे हो इन सभी चीजों के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी प्रभु की सुरक्षा को अस्वीकार करने के परिणाम यरुशलम शहर ओ यरूशलम तू परमात्मा के प्रवक्ताओं और परमात्मा के संदेश दूतों को पथराव करके मार डालता है जो तेरे पास भेजे जाते हैं मैंने कितनी बार चाह कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है वैसे ही मैं भी तेरे लोगों को इकट्ठा करके सुरक्षा दूं। परंतु तूने ने ये ना चाहा और अब तेरा शहर वीरान हो जाएगा मैं तुझे सच कहता हूं तू मुझे फिर से तब तक नहीं देखेगा जब तक यह ना कहेगा प्रभु परमात्मा के नाम से आने वाले का गुणगान हो